स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शनों के संस्मरण कुछ स्मरणीय मुहूर्त गोपेंद्र कृष्ण सरकार पूज्य अखंडानंद जी की महासमाधि के बाद पूज्य स्वामी विज्ञानानंद महाराज रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष बने प्रेसिडेंट होने के बाद स्वामी विवेकानन्द परिकल्पित श्री ठाकुर के मंदिर की नई स्थापना के लिए वे बेलूर मठ आए मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया था मार्टिन एंड वार्न कंपनी की ओर से मंदिर निर्माण के कार्य के निरीक्षण की जिम्मेदारी मेरी थी इस संदर्भ में मैंने सर्वप्रथम पूज्य विज्ञानानंद महाराज का दर्शन किया पहली बार भेंट होने पर उन्होंने मंदिर के निर्माण के तथा अन्य कुछ कार्यों के विषय मुझसे एक दो प्रश्न किए थे काम में देर क्यों हो रही है यही उनका मुख्य प्रश्न था मेरा उत्तर संभवतः महाराज को उचित नहीं लगा था उन्होंने कहा था वह सब ठेकेदारी चालाकी नहीं चलेगी उनके इस बात से मुझे कुछ बुरा लगा और थोड़ा अचंभा भी हुआ पूज्य सनत महाराज स्वामी प्रबोधानंद ने उस समय मेरे कमीज को थोड़ा सा खींचा इससे समझ गया कि मुझे चुप ही रहना चाहिए मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया बाद में सुना कि उन्होंने बाद में सनत महाराज को कहा था उनके काम में कोई बाधा मत देना वे लोग तो यहाँ के नए तरीके से काम करते हैं हमारी तो सब पुरानी पद्धति है हमारे काम में उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया बेलूर मंदिर के निर्माण के विषय में महाराज जी के मन में बहुत उद्वेक था उसी व्यग्रता के कारण ही संभवतः उन्होंने उस दिन वैसी बात कही होगी यह मैं क्रमशः समझा था न्यू स्थापन के अनुष्ठान के दिन महाराज जी को निर्दिष्ट स्थान पर आठ मिनट के पहले पहुँचना था वही अनुष्ठान का शुभ समय निर्धारित हुआ था हम सब आगे से ही पहुंच गए थे और महाराज जी किसी काम में कोई विलम्ब नहीं किया करते थे यही नहीं वे घड़ी के कांटे के पहले चलते थे पीछे नहीं लेकिन उस दिन उल्टा हुआ सवा आठ बजने पर भी वे नहीं आए उपस्थित सभी चिंतित हो उठे सुना गया कि वे ठाकुर के पुराने मंदिर में हैं पूजा के फूल लेकर जब वे पहुँचे तब प्राय साढ़े बज गए थे पूज्य सनत महाराज ने आप खेप के स्वर में कहा सवा आठ तो बज गए हैं क्या करूं? महाराज जी ने उत्तर दिया ठाकुर घर गया था छोड़ा नहीं उन्होंने अर्थात नीव रखने के पूर्व श्री श्री ठाकुर का आशीर्वाद और अनुमति लेने के लिए मंदिर में गए थे वहां उनके और ठाकुर के बीच भाव का आदान प्रदान हो रहा था ठाकुर उनको आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे अथवा महाराज जी श्री ठाकुर को छोड़कर आ नहीं पा रहे थे कुछ ऐसी बात थी महाराज जी की बात सुनकर मैं चकित हो गया नीव स्थापना के समय उनके बाल स्वभाव का परिचय मिला नीव के मूल में श्री ठाकुर के प्रसादी फूल अर्पण करने करने हैं वहां तक जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई थी सभी ओर से निरीक्षण करके वे हंसकर बोले मैं उस चूहेदानी में पैर नहीं रखने का नैवेद्य की थाली से प्रसादी फूल लेकर उन्होंने एक सन्यासी महाराज को दिए उन्होंने नींव के मूल में उस उनकी अंजलि प्रदान की मैं बेलूर मठ के मंदिर के निर्माण के काम में लगा रहता था महाराज जी के मठ से आने पर उनके दर्शन होते थे सन उन्नीस में पूज्य सनत महाराज के परामर्श से एक दिन उनसे दीक्षा की प्रार्थना की वे सम्मत हो गए अक्षय तृतीया का दिन दीक्षा के लिए निश्चित हुआ सुना था कि गुरु दक्षिणा के लिए कुछ ले जाना आवश्यक नहीं है किंतु मुझे यह स्वीकार्य नहीं था साधारण नियमानुसार गुरुदेव को प्रणामी के साथ कुछ बर्तन देने की मेरी इच्छा थी यह बात उनको बताने पर उन्होंने कहा ठीक है उसे यदि उसे संतोष हो तो वैसा ही करे तब पूज्य श्रीनाथ महाराज ने कहा कि बड़े आकार के बर्तन खरीदना उन्हें बड़ी चीज़ें अच्छी लगती है उनकी इस सलाह के अनुसार मैं बड़ी आकार की थाली कटोरी आदि ले आया यथा समय दीक्षा हो गई बाद में सुना थाली को हाथों लेकर उन्होंने इसकी साइज की बहुत तारीफ की दूसरे क्षण ही उसे हिला डुला बोले साइज तो बड़ी है पर उतनी भारी नहीं है उस दिन या दूसरे दिन महाराज ने कोलकाता जाने के लिए मोटर की व्यवस्था करने को कहा कोलकाता में कहा जाना है यह पहले नहीं कहा रवाना होने के पहले एक व्यक्ति को उस बड़ी थाली का नाप लेने को कहा गाड़ी में बैठकर महाराज जी ने मूढ़ी हाटा जाने की इच्छा जताई वहाँ पहुँचकर उनके साथी को उन्होंने कहा देखो यहाँ बड़ी थाली को रखने लायक बड़ा ट्रंक मिल सकता है या नहीं पता लगाओ यह उसका नाप है ऐसा था उनका बालक स्वभाव जैसा उनका बाल स्वभाव था उसी प्रकार वे स्पष्ट भी थे मन की बात साफ बोल देते थे एक बार वेराम कृष्ण संघ के एक आश्रम में अचानक पहुंच गए वहां पहुंचकर उन्होंने आश्रम के महंत को कहा कि विश्राम की व्यवस्था करने से ही होगा यथोचित विश्राम की व्यवस्था के साथ यथा समय आहार की भी व्यवस्था हुई महाराज जी ने पूरी तरकारी आदि तृप्ति के साथ खाए आहार के बाद महंत महाराज ने सविनय पूछा आपने तो कहा था कि आप केवल विश्राम करना चाहते हैं लेकिन जब खाना आया तब तो आपने आपत्ति नहीं की महाराज जी ने उत्तर दिया देखिए आपने सज्जन व्यक्ति का कार्य किया है यदि आप मेरी बात का अक्षरश पालन करते तो कल सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाता इलाहाबाद के मुठ्ठीगंज आश्रम में एक बार बेलूर मठ के एक साधु पहुँचे उस समय महाराज जी स्वयं सब्जी काट रहे थे साधु ने उन्हें बताया कि एक विशेष कार्य के लिए वे इलाहाबाद आए हैं और आश्रम में एक दिन रहेंगे महाराज जी ने उसी समय तरकियों की टोकरी से एक गाठ गोभी निकाली और उसे काटने लगे उसके बाद हंसते हँसते बोले और कुछ मिनट बाद पहुँचते तो तब तक खाना पकाना शुरू हो जाता और आपके भाग्य में रहता कच्चा केला यानी आपको कुछ नहीं मिलता यह कहकर उन्होंने अंगूठा दिखा दिया महाराज जी निर्लिप्त और एकांत प्रिय थे किसी भी बात में या कहीं भी आसानी से फंसते नहीं थे सुना है एक बार वे पटना में अपने संपर्क के किसी भतीजे के यहाँ गए थे भतीजे ने आतिथ्य में कोई त्रुटि नहीं की तीन दिन आनंद से बीते तीसरे दिन सायंकाल भतीजे ने अनुरोध किया आप और कुछ दिन यहाँ रह जाइए आपको अच्छा लगेगा यह सुनते ही महाराज जी बोले कल ही मैं चला जाऊँगा शायद वे कुछ समय के लिए भूल गए थे कि वे अतिथि हैं जैसे ही इसकी याद दिलाई गई वैसे ही निश्चय किया बस और नहीं मुठ्ठीगंज आश्रम में महाराज की वस्तुएं साधारणत बिखरी रहती थी तथा उनकी धूल भी नियमित रूप से साफ नहीं होती थी इसी बीच वे अपने दिव्य भाव में रहते थे सुना है एक बार एक नवागत ब्रह्मचारी ने महाराज जी की अनुपस्थिति में सब वस्तुओं को सजा कर रखा और कमरे को साफ कर डाला कमरे में आते ही महाराज जी ने पूछा कि यह किसने किया है तरुण ब्रह्मचारी ने किया है यह सुनकर उन्होंने तत्काल उसे वहां से वापस लौट जाने का रेल का टिकट खरीदने को कहा भावावस्था में वे किसी की उपस्थिति सहन नहीं कर पाते थे एक दिन सुबह वे मठ की ऊपरी मंजिल के बरामदे में ठाकुर की चिंता में मग्न धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे अचानक एक व्यक्ति ने आकर प्रणाम किया भगवत चिंतन में इस विघ्न से वे अप्रसन्न हो गए और आगंतुक को बोलने का अवसर पाने के पूर्व ही उसे कहा अब आप कृपया अपनी पीठ दिखाइए अर्थात चले जाइए शि ठाकुर के विषय में कुछ बोलते समय उनका मुख उज्ज्वल भाव में हो उठता था इसके दर्शन का मुझे एक बार सौभाग्य हुआ था एक दिन उन्हें प्रणाम करके मैंने उनसे पूछा महाराज ठाकुर कैसे थे प्रश्न सुनते ही वे अंग्रेजी में कह उठे ए वेरी सिंपल बट वंडरफुल मैन अत्यंत सरल पर अद्भुत पुरुष इस संक्षिप्त उत्तर के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना अद्भुत अनुभव सुनाया जानते हो एक बार दक्षिणेश्वर गया था ठाकुर ने मुझे रात को वहीं रह जाने को कहा थोड़ी आनाकानी करने के बाद रात को वहीं रह गया रात को उन्होंने मुझे अपने पैर दबाने को कहा मैं उनकी पस सेवा कर रहा था कि अचानक एक घटना घटी उस समय मेरा शरीर पहलवानों की तरह का बलिष्ठ था ठाकुर का शरीर तो दुर्बल था सडनली ही बॉडली लिफ्टेड मी अप्राम द फ्लोर एंड आई फेल्ट लाइक ए फीदर अचानक उन्होंने मुझे फर्श से दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और मुझे अपनी देह एक पंख की तरह हल्की लग रही थी मेरे सारे शरीर पर आनंद की एक तरंग खेल गई यह कहकर ही वे शांत हो गए उस समय उनके नेत्र और मुंह पर एक दिव्य कान्ति थी एक स्तंभित सा गंभीर भाव मैं समझ गया कि वे और अधिक बोल नहीं पा रहे हैं कुछ तो देर बाद बोले अब आप जाइए और बहुत से लोग आना चाहते हैं उनको आने दीजिए महाराज जी के मुँह से श्री श्री ठाकुर के बारे में और कुछ सुनने का मुझे सौभाग्य नहीं हुआ है उनके पास बैठा भी कितने समय हूँ फिर भी जो पाया है उसकी तुलना नहीं है उस दिन का वह दुर्लभ मुहूर्त कभी नहीं भूलूंगा और न्यू प्रतिष्ठा के दिन की वह बात नहीं भूलूँगा छोड़ते नहीं हैं ठाकुर के साथ उनका संबंध इस संक्षिप्त वाक्यांश में प्रकट हुआ है कोलकाता अप्रैल उन्नीस